ओ भद्रंग कर्णे श्रम देवा भद्रम पश्येम्शा स्थिस्तुष्ठवाशस्तर सेवि जु शाति शांति शांति अथर्मेदीय परिषद द्वितीय मुंडक के द्वितीय मंत्र के ऊपर प्रथम खंड द्वितीय मंत्र के ऊपर कुछ विचार आरम्भ हुआ था वो वो जो आत्मा है जिसे सारा जीव पैदा होते हैं करके कहा पूर्व मंत्र में तदे तद सत्यम यथा सुदीपतात्गात विश्वलिंगात सहसत्र सब प्रजाय इत्यादि जो कहा थे तो जैसे अग्नि से चिन्हगारियां निकलती है उसी प्रकार परमात्मा से जीव निकलते हैं करके ऐसा लगता है किंतु तो अग्नि से चिनगारी निकलना वह स्वाभव वस्तु है उसके चिनगारी उसके अवयव निकलते हैं किंतु तो यहां पर आत्मा निर्भय वस्तु है उससे एक एक अंश निकलना बनता नहीं अगर निकलने लग जाए तो जीव अनंत है संख्या में तो मुख्य आत्मा ही समाप्त हो जाएगा निकलते निकलते, निकलते ऐसी स्थिति आ सकती है इसलिए जहां जहां भी अंशांशी भाव की कल्पना है औपाधिक भेद को लेकर के है जैसे घटाकाश और महाकाश प्रसिद्ध दृष्टान घटाकाश धा, बनने के पूर्व स्थिति में एक ही आकाश था जब घट रूपी उपाधि बना दी हमने मिट्टी की दीवार बना दिया आकाश वहां पहले से मौजूद है किंतु हमने दीवार लगा दिया तो दीवार के घेरे में जो अंश आ गया उसको हम दूसरे नाम दे दिया घटाकाश नाम दे दिया और दूसरे को महाकाश बाहर वाले को महाकाश बोलने लग गए तो उपाधि वहां घट है क्यंदो? एक प्रश्न होगा अगर वो जीव परमात्मा ही है वास्तव में कल्पित नहीं उपाधि कल्पित है जीव कल्पित नहीं है वास्तव में तो फिर परमात्मा जो काम करता है क्यों वो काम नहीं कर सकता एक शंका आ सकती है उसके कारण यह है उस परमात्मा की उपाधि बड़ी उपाधि है माया जैसे बाहर के आकाश में हवाई जहाज उड़ते हैं घट आकाश है तो वही आकाश ही है वो वो बिगड़ा कुछ भी नहीं आकाश विकृति नहीं है घट के घेरे में पड़ा इतना ही है किंतु वहां पर एक सामान्य चिड़िया भी नहीं चल सकती है क्यों तो उपाधि छोटी हो गई इसलिए अल्पशक्ति वाला हो गया वो सर्वज्ञ होना या अल्पज्ञ होना वो सर्वशक्तिमान होना या अल्पशक्तिमान होना ये सब कारण उपाधि के कारण है उसकी उपाधि बड़ी है जिसको ईश्वर बोलते हैं हम माया उपाधि है इसकी छोटी उपाधि अंतकरण उपाधि है इसलिए ये उतना काम नहीं कर पाता है तो वही है तो ये समझना है या अंशांश भाव उपाधि को लेकर के समझना वास्तव में टूट टूट करके परमात्मा टूट के, के अंश निकलता हो ऐसा मत समझना जहां जहां भी अंशांश भाव की चर्चा होगी, गई पूर्व मंत्र में चर्चा हो गई थी अब द्वितीय मंत्र आरंभ हुआ था दिव्य मूर्त पुरुष अधिकार ऐसा दिव्य है प्रकाशमान है प्रकाश स्वरूप है मैंने ज्ञान रूपी प्रकाश लाइट रूपी प्रकाशमान समझ जहां भी ज्योति शब्द आता है दिव्य शब्द आता है उस आत्मा का नाम ऐसे ऐसे शब्दों से बोलते हैं तो वहां लाइट नहीं समझ रहा क्यों निराकार है उस लाइट तो एक आकृति आकार है नीला पीला आदि फॉक्स नहीं ज्ञान से भी वस्तु प्रकाशित होता है जैसे अभी सूर्य के प्रकाश से वस्तु प्रकाशित हो रहे हैं हमें दिख रहा अमु है अमुक है वैसे अज्ञान आवृत जो वस्तु होगा अंधेरे से ढका हुआ जो वस्तु होगा वो तो भौतिक लाइट से जानते हैं क्यों तो अज्ञान से आवृत जो पर क्या है मुझे ज्ञान नहीं है अज्ञान से आवृत है पदार्थ मेरे लिए मैं पहचानता नहीं उसको तो उसके उस आवरण करने वाला ज्ञान होता है तो इस तरह से प्रकाश समझ रहा है वस्तु तो। ये प्रकाश रूप आत्मा को जहां भी प्रकाश शब्द का प्रयोग होगा ऐसा ज्ञान रूपी प्रकाश दिव्य है और अमूर्त है कोई आकृति नहीं है उसमें परमा आत्मा में आकृति नहीं है शरीर की आकृति है आत्मा की आकृति नहीं होती पुरुष है माने पूर्ण है पूरे शरीर व्याप्त है विश्व में व्याप्त है अथवा शरीर में उसकी उपलब्धि होती है इसलिए उसको पुरुष कहा जाता है सबाई या गंधरो बाहर भीतर सर्वत्र है वो माने जो परिछिन्न वस्तु होगा बाहर होगा तो भीतर नहीं होगा भीतर होगा तो बाहर नहीं होगा परिचिन वस्तु की स्थिति है ये शरीर अभी भीतर है इस प्रकोष्ठ के भीतर है बाहर नहीं है जब बाहर जाएगा तो भीतर नहीं रहेगा परिचिन वस्तु में ऐसा होता है किंतु वो अपरिछन्न वस्तु है व्यापक है सवाई अभ्यंतर है बाहर भीतर सर्वत्र है और अजह उसके कोई माता पिता आदि नहीं अजर्मा है वो अजह वो अजर्मा है बाकी सब जन्म वाले है उसी से सब पैदा होते हैं किन्तु वो अजन्मा है अप्राण प्राण रही थे उसमें प्राण नहीं है क्यों प्राण बाद में सृष्टि हो प्राणों की सृष्टि होगी जब प्राण के तो पूर्व अवस्था में है तो प्राण कहां से प्राण प्राण आएगा उसके पास से पहले ही वो मौजूद है इत्यादि बोलेंगे मानी प्राण पैदा होने की अवस्था में प्राण वाला था क्या प्राण ही नहीं तो कहां से प्राण वाला होना प्राण उत्पत्ति की पूर्व अवस्था में देखते हैं अप्राण है अप्राण और शुभ्र मन स्वच्छ है वो कोई गंदा नहीं है अशुद्ध नहीं है शुद्ध है ये अक्षरात परत परा जो कार्यो को अपेक्षा करके जो जगत की प्रकृति है उसको भी अक्षर बोला है वो पर है कार्य की अपेक्षा श्रेष्ठ है वो तो उससे भी श्रेष्ठ है आत्मा जगत की प्रकृति को अक्षरात परत अक्षरात क्योंकि गीता के गे, पंचदस अध्याय में कुछ तीन पुरुष की चर्चा हुई है द्वाभिम पुरुषो लोके क्षरश्चा क्षर वच क्षर सर्वाणी भूताक्षर उचित है दो पुरुष की चर्चा आगे तीसरा पुरुष उत्तम पुरुष स्तुन्य परमात्म तुदा हृदय यो लोक त्रैमा विषय विभक्तर ऐसा है देखो संसार में दो पुरुष हैं कैसे एक क्षर पुरुष है एक अक्षर पुरुष है कहा मान तो एक तो कार्य रूप में जड़त ये क्षर पुरुष है ये पुरुष है एक क्षर पुरुष और इसका जो कारण प्रकृति है जिसको महामाया बोलते हैं अज्ञान बोलते हैं प्रकृति बोलते हैं अपने अपने भाषा में जो भी बोलते हैं वह है अक्षर पुरुष और उसको अक्षर कहा और आत्मा शुद्ध आत्मा को क्या कहा उत्तम पुरुष कहा क्षर पुरुष अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष अस्त ये दोनों से अतिरिक्त है उत्तम पुरुष परमात्मा इति उदाहको परमात्मा संज्ञाति है परमात्मा ऐसी संज्ञाति जिसको उत्तम पुरुष को जो इस जो इस है जो तीनों लोकों के प्रविष्ट होकर के सबको भरण करता है ऐसा आया है तो यहां पर अक्षरा पर अक्षर सबदा करता ये जो प्रकृति को लेना कार्य की अपेक्षा वो भी अक्षर है अविनाश है कार्य बार बार नाश होते रहते हैं प्रकृति इतने जल्दी नाश होने वाले नहीं इसलिए अक्षर कहा उस अक्षर जो प्रकृति है जगत के कारण है उससे भी पर है मारे श्रेष्ठ है परमात्मात्मा सर्वश्रेष्ठ है ये मंत्र का अर्थ था टीका देखें अक्षरश्या जीवोत्पत्ति प्रलय निमित तत्व औपाधिकम उक्तम एकत्व पूर्व मंत्र में यह सिद्ध किया जीवात्मा परमात्मा में भेद नहीं है सिद्ध करने के लिए अक्षर को निमित्त माना था परमात्मा को भी निमित्त माना था किसके जीव उत्पत्ति के लिए निमित्त है जैसे घटाकाश उत्पित उत्पत्ति के लिए निमित्त है, क्या है महाकाश महाकाश होने पर ही घटाकाश होता है उपाधि होने पर घटाकाश नाम दिया जाता है इसी प्रकार पूर्व मंत्र अक्षरेश जो अक्षर आत्मा है परमात्मा है उसको भी जीवोत्पत्ति प्रलय निमित जीव की जीवों की उत्पत्ति और प्रलय का निमित्त दिखाया घटाकाश की उत्पत्ति महाकाश में होना और घटाकाश के प्रलय भी महाकाश में होना पहले वो महाकाश रूपी था बीच में घटाकाश नाम पड़ा घट रूपी उपाधि टूटी फिर महाकाश नाम ही मिला नामी मतलब व्यक्ति नहीं बदला ठीक इसी प्रकार यहां भी परमात्मा ही था यह परमात्मा ही रहा पर अभी भी परमात्मा ही है किंतु ये उपाधि के कारण से अपने को अल्प मान रहा है ये मान अगर वास्तव में परमात्मा से यह भिन्न हो तो कितने भी करके इसको परमात्मा बनाना संभव भी नहीं है भिन्न वस्तु को भिन्न बनाना संभव नहीं है अब भ्रांति से जो भिन्न बुद्धि आपको हो रखी है वो हटाया जा सकता है किंतु वास्तव में भिन्न हो तो उसको दूसरा नहीं बनाया जा सकता वास्तव में परमात्मा से जी भिन्न हो तो इसको परमात्मा को भी बनाया नहीं जा सकता ऐक्य हो ही नहीं किंतु भ्रांति से भेद है परमात्मा किंतु मान्यता दूसरी बन गई मान्यता हटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है तो यह टीका में बोल रहे हैं पूर्व मंत्र में जो अक्षर शब्द से कहा था परता पर, अक्षर शब्द से परमात्मा बोले याद है वो भी जीवोत्पत्ति प्रलय निमित जीव की उत्पत्ति और प्रलय का निमित्त है अक्षर परमात्मा ये कहा औपाधिकम उत्तम औपाधिक कहा था दृष्टान्त देकर के बताया था जैसे महाकाश निमित्त है किसके लिए घट खाट, घट आकाश की उत्पत्ति के लिए निमित्त प्रलय के लिए भी निमित्त है ठीक इसी प्रकार वो अक्षर को भी ये कहा था एकत्व सिद्धि के लिए ऐसा कहा था माने ये जीव परमात्मा ही है ये सिद्धि के लिए ऐसा शब्द का प्रयोग किया था तत्त्वतस्तु वास्तव में देखा जाए तो निमित्त नैपित भाव भी नहीं है परमात्मा निमित्त बनता है न जीव पैदा होता है न मरता ही है वास्तव तो में पैदा होना मरना बनता ही नहीं हो पैदा होने वाली उपाधि है मरने वाली भी उपाधि है घटाकाश में पैदा हुआ न मरेगा वो तो जो हम कहते हैं आकाश का आकाश है वो घट का घेरा लगा दिया बन गया घटाकाश नाम बदला आकाश थोड़ी तो बदला वो पैदा भी नहीं पहले से क्या उस क्या। ही क्या पैदा होना उसमें उसे देश में नहीं था आकाश क्या पहले से ही विद्यमान है न पैदा होता है वो न मरता है वास्तविकता तो ये है ये जीव की स्थिति यही है कहते हैं तत्वतस्तु विचार दृष्टि से जब देखते हैं तो सामान्य पहले बोल दिया परमात्मा निमित्त बन जाता है जीव उत्पत्ति के लिए और लय के लिए बोला जैसे महाकाश निमित्त बनता है घट घटाकाश की उत्पत्ति और प्रलय के लिए किंतु तत्वतस्तु वास्तव्यु तो, निमित्त नैमित्त का भावी ये यश में ही कहना चाहते माने जीव के लिए निमित्त बन जाए परमात्मा और नैमित्त बन जाए जीव उत्पत्ति प्रलय के लिए वास्तव में नहीं है न पैदा होगा न प्रलय होगा इसका ये तो स्वरूप ही है भ्रांति से मान्यता बदली हुई है केवल बात इतनी है ये जा रहे हैं भाष्य में बोलते हैं नाम रूप बीज भूताद भूतादाख्यापेक्ष पर अक्षरा परम योपाधि भेद वर्जित अक्षरश एवं स्वरूपमें आकाश सेवा सर्वमूर्ति वर्जितम ने इत्यादि विशेषण विवक्षण आह आश बोलते हैं ये श्रुति बोलना चाहते कि अनाम रूप बीज भूत देखो ये प्रकृति जो है ना नाम रूप बीज है जब प्रकृति अवस्था में है तो ये आकृतियां भी नहीं थी जगत का जो बीज रूप में है प्रकृति अवस्था में है अज्ञान अवस्था में जगत है तो जगत भी नहीं था तो ने, ने, कोई वृक्षादी में घटादि भी नहीं मनुष्य भी नहीं कोई देवादि भी नहीं आकृति में तत्त्व भी नहीं थे, तो नाम रूप के बीज था उसका सुरु सृष्टि के पूर्व अवस्था जब देखते हैं तो नाम रूप बीज भूत तो नाम रूप का बीज संसार में नाम रूप ही और कुछ भी नहीं है एक एक व्यक्ति का एक एक नाम है और एक एक आकृति यही दो तो है नाम रूप ये संसार है नाम रूप बीज भूतात् जो नाम रूप के जो बीज स्वरूपा है कौन प्रकृति अक्सर जिसको यहां बोलेंगे अभ्याकृताख्यात जगह जगह उसका नाम अव्याकृत नाम से कहा जाता है अभ्याकृत बोलते हैं व्याकृत अवस्था में थूलीभूत नहीं है अभी सूक्ष्म अवस्था में है बीज अवस्था में है अव्याकृताख्यात अभ्याकृत स्वरूप से स्विकारापेक्षा परा वो भी पर है जो अभ्याकृत प्रकृति है वो भी पर है क्यों उसके विकार की अपेक्षा उसे कार्य की अपेक्षा श्रेष्ठ है कार्य की अपेक्षा कारण श्रेष्ठ होता है स्व विकारापेक्ष परा प्रकृति को कहा माने अपने कार्यो के विकार माने कार्य अपने कार्य जो जगत है उसके अपेक्षा पर है श्रेष्ठ है जो प्रकृति वही अक्षर है यहाँ प्रकृति परम उससे भी पर है परमात्मा जब सर्वोपाधि भेद वर्चित उसमें कोई उपाधि नहीं है परमात्मा में कोई भी उपाधि नहीं है उपाधि रहित उपाधि विशेष रहित जो परमात्मा आत्मा है अक्षरश्य जो अक्षर तत्व है उससे भी पर जो अक्षर है एवं स्वरूपम इस प्रकार का स्वरूप है एवं स्वरूपम माने टिप्पणी में कहा अधिष्ठान अबाध्यम स्वरूप रूपम विद्यार अधिष्ठान का बाद नहीं होता कल्पित पदार्थ का बाद होता है वो जगत कल्पना का अधिष्ठान है इस प्रकार का स्वरूप है वो उसी चेतन में कल्पना होती है जगत की अधिष्ठान स्वरूप है इसलिए अवाद्य स्वरूप है वो स्वरूप हम आकाश से वह जैसे आकाश का होता है सर्वमूर्ति जैसे आकाश की कोई आकृति नहीं है ऐसे लंबा चौड़ा ऐसे कोई आकृति नहीं दिखाई पड़े ठीक इसी प्रकार सारे आकृति रहित है परमात्मा जैसे आकृति रहित होता आकाश हाँ तो नाक मुख हाथ पैर वाला आकाश नहीं होता आकृति वाला नहीं होता ठीक इसी प्रकार वो आकृति रहित है आत्मा ऐसा है आकाश से वह सर्व मूर्ति वर्जित मूर्ति माने आकृति कोई मूर्ति ने आकृति नहीं थे वो आत्मा जैसे आकाश में कोई आकृति नहीं होती आकाश की ठीक इसी प्रकार ऐसा वो आत्मा है नेति नेति इत्यादि विशेषण जिस आत्मा का विशेषण है नेति नेति के द्वारा बोला जाता है आत्मा के जब पहचान करवाना हो तो निषेध उसे कराया जाता है यह आत्मा है नत्मा है न सर्व विशेष को निषेध करना जितने विशेष हैं संसार में एक एक निषेध होने के बाद जो निषेध के अवधि रूप में रहेगा वह बोला नहीं पड़ता अपने आप ज्ञान हो जाता आत्मा है नीति नेति-नेति शब्दों के द्वारा सारे विशेषणों नेति ऐसा विशेषण वाला है वो आत्मा वो ऐसा है करके नहीं बोला जाता ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये नहीं करके निषेध के बाद जो बचेगा निषेध के अवधिभूत जहां निषेध किया जा रहा है बचेगा वही आत्मा होता है ऐसा ऐसे आत्मा है करके विवक्षा करके यहाँ श्रुति बोलती है कहा श्रुति में बोला था दिव्य बोलता इत्यादि शब्द है तो उसी का अर्थ करते दिव्य माने क्या दिव्य द्योतरवान स्वयं वो प्रकाश स्वरूप आत्मा क्यों वो ज्योति रूप है ज्योतिष ज्योतिष ज्योतिषवाद कहा ज्योति स्वरूप है प्रकाश स्वरूप आत्मा प्रकाश माने ज्ञान रूपी प्रकाश जो अधेरे में कोई वस्तु पड़ा हो तो टॉर्च आदि प्रकाश हम जानते हैं किंतु अज्ञान से आच्छादित वस्तु को जानना हो तो ज्ञान रूपी प्रकाश से ही जाना जाता है ज्ञान भी प्रकाश का काम करता है जैसे अधेरे को भगाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है ज्ञान रूपी अज्ञान रूपी जो अधेरा ढका होगा उसको अधेरे को भगाना हो अज्ञान रूपी अधेरे को तो ज्ञान चाहिए वो भी प्रकाश है ज्योतिषात का स्वयं ज्योति है स्वयं प्रकाश स्वरूप है अथवा ये भी कह सकते हैं दिव्य का अर्थ है दिव्य स्वात्मनि भव अपने आप में होने वाला है किसी अन्यत्र होने वाला नहीं इसलिए भी दिव्य बोल सकते दिव्य मूर्त पुरुष दिव्य शब्द का अर्थ करने वास्तव आत्मनि भव स्वयं आत्मा में होने वाला स्वात्मनि भवो अलौकिक हो वा अलौकिक वस्तु तो है इसलिए दिव्य बोल दिया अलौकिक नहीं है वो लोक में होने वाला वस्तु तो नहीं अलौकिक है इसलिए भी दिव्य शब्द का प्रयोग कर सकते है आत्मा को आत्मा के लेकर कहा ही आगे ही आगे अमूर्त है ना ही हमारे देखो अमूर्त वो आत्मा का ऐसा अमूर्त है आकार रहित है आत्मा के कोई आकार नहीं जितने आकृति वाले हैं वो वा आत्मा नहीं है अमूर्त ऐसा है सर्वमूर्ति वर्जित है जितने भी आकृति है सबसे रहित है आत्मा सर्वमूर्ति वर्जित है कहा तीन की टिप्पणी सर्व वर्जित पर थी सर्व सर्वाकार रहित सर्व आकार रहित निराकार है इत्यर्थ कोई आकार नहीं मान निराकार आत्मा कोई आकार नहीं है वो तो निराकार है आकार रहित है इस आत्मा है आगे पुरुषा शब्द आया मंत्र में उसका अर्थ है पुरुष मान पूर्ण पुरुष एक पूर्ण है व्यापक है इसलिए पुरुष अथवा पूरी में शयन करता है मानी शरीर में उपलब्धि होती है उसकी शरीर अवस्था में उपलब्धि होती है शरीर के अभाव काल में उपलब्धि नहीं होगी ये शरीर इतना निंदनीय भी नहीं है इतना प्रशंसनीय भी नहीं है असली बात यह है आपका प्राप्ति के साधन है प्रशंसा की है स्थान पर देव देहो देवालय प्रोक्त सजीव केवल शिव तेजर अज्ञान निर्वाल्यम स्वात्म भाव पूजित इत्यादि प्रशंसा की शरीर की देहो देवालय प्रोक्त मंदिर है ये देहो देवालय प्रोक्त ये शरीर मंदिर है ऐसा कहा है सजीव केवल शिव मंदिर के भीतर शिव जी होते हैं ना शिव के वो जीवी शिव है इस इस देवालय के भीतर में जीव रूपी शिव बैठा हुआ है सजीव केवल शिव तेजस अज्ञान देवाल्यम जो अज्ञान रूपी कचरा छाया हुआ है उसको बाहर करे सोहम महावेर पूजे इस शिवजी की पूजा किस रूप से करना बाहर के जो शिव जी होंगे वहां से जल चढ़ाएंगे बेलपत्र चढ़ाएंगे किंतु जो जीव रूपी शिव है जो देह रूपी देवालय में बैठा हुआ इसका पूजा सोहम भावे न पूजा सोहम सोहम सोहम इस रूप से पूजा करें पूजा की सामग्री दूसरी है यहाँ तो की तो देह की प्रशंसा भी की है और कहीं कहीं ऐसी निंदा भी की है अस्थि स्तंभम स्नायुब्धम मांसोणित लिपितम चरमा दुर्गंधम पात्र मूत्रपुरी इत्यादि निंदा भी की है तो स्थान स्थान पर निंदा है तो माने सही कर्म करने लग जाए आत्मचिंतन करने लग जाए तो इसकी भी प्रशंसा है देवालय है उसका और आत्मचिंतन छोड़ कर अन्य काम संसारी काम करता हो तो फिर अस्तितम्भ स्न अलग निंदा में चला जाएगा ये है। कोई भी व्यक्ति सर्वत्र न निंदे होता है न सर्वत्र प्रशंसनीय होता है स्थान स्थान पर उसकी निंदा होती है स्थान पर उसकी प्रशंसा होती है ऐसी स्थिति तो पुरुषा पूर्ण पुरुष यो वा इत्यादि कहा यह शरीर में उपलब्ध होता है इसलिए भी पुरुष कह सकते हैं अथवा व्यापक है, है इसलिए पुरुष कहा ऐसा आगे दिव्यो है पूर्व पुरुष सबाहतर सह बाह्यभ्यंतरे वर्तते सबाभ्यंतर कार्यकते आभ्यंतर वीतर बाहर बाह्य वाने बाहर बाहर भीतर सर्वत्र ठसा ठस भरा उसका अभाव नहीं है क्यों अपरिन्न है परिचिन वस्तु तो एक देश में होता है तो दूसरे देश में अभाव होता है बाह अभ्यंतरा सब सहबाइ अभ्यंतरा बाहर भीतर के सहित भर्त ऐसा इसे सहियांतरा कहा आगे अज आत्मा का विशेषण ऐसा है कैसा अजय है अजन्मा है वो पैदा नहीं होता अज आजो न जायते कुतश्चित स्वतो अन्य जन्म निमित्त से जवाबात न जायते कुतचित अज किसी भी निमित्त से पैदा नहीं होता है इसलिए उसको अजर कहा जाता है कुतश्चित न जायते Legends... किसी भी निमित्त से पैदा नहीं होता इसलिए उसको अजर कहा तो स्वतो अन्य जन्म निमित्त से अच्छा अपने से भिन्न कोई उसके जन्म के निमित्त है ही नहीं उस काल में क्यों बाद में पैदा होने वाले सब सृष्टि के पूर्व अवस्था में आत्मा ही तो है और कौन है वहां जितने निमित्त कौन बनेगा आत्मा को पैदा होने के लिए तो सृष्टि का निमित्त जो वस्तु है उसको पैदा करने के लिए निमित्त कौन बनेगा कोई नहीं बनता अजय है वो तो स्वतः तो अन्य से जन्म निमित्त से अभाव आत्मा अपने से भिन्न कोई उसका जन्म का निमित्त अभाव होने के कारण से उसको अजय कहा गया आत्मा को यथा वितरिकी दृष्टान्त देते जैसे यथा जल बुधबुदादेर वायु आदि भित्रे की है जैसे जल में बुधबुदा निकलते फोफला आदि निकल आते आते हैं किसी कारण वायु के हवा के कारण से निमित्त है उसका जल में बुलबुला उठने, बुल उठने के लिए निमित्त है ऐसा आत्मा के लिए कोई निमित्त नहीं है ये भितरे की दृष्टान्त है यथा जल बुद्ध जल बुधबुदादेर वायु आदि वायु आदि वहां निमित्त बन जाते हैं जिससे कि बुलबुला बन जाता है जल में ऐसा आत्मा आपके लिए निमित्त नहीं दूसरा दृष्टांत यथा नव शुष्ठ भेदा नाम घटाधि जैसे एक ही आकाश अनेक हो जाता है कैसे घटाधि उपाधि के कारण तब तक उपाधि बन गए तो आकाश अलग ये अलग ये अलग, अलग बुद्धि हो जाती है निमित्त है उसके माने आकाश के छोटे छोटे छिद्र बनने के लिए निमित्त है घटादि निमित्त है ऐसा आत्मा का कोई निमित्त नहीं है इसलिए उसको अज कहा जाता है सर्वभाव विकाराणाम जनि मूलत्वा तत्प्रतिषेधन सर्वे प्रतिषिधा देखो थी देखो षाविकार होता है जो पैदा होगा उसमें अस्थिक्रिया लग जाएगी हाय बोलने लग जाते हैं पहले व्यक्ति पैदा होगा तब हाय अमुक हाय बोलने लग जाते हैं उसके बाद कोई भी वस्तु होगा एक अपने सीमा तक बढ़ता है एक सीमा होती है उसकी हर वस्तु की स्थिति है उसके बाद में विपरीत होने लग जाता है हर वस्तु की स्थिति उसके बाद अपक्षीयते, विनाश की ओर जाता है विपरीत होने के बाद विनाश की ओर चला जाएगा और नष्ट हो जाता है कोई भी संसार में जो भी वस्तु ऐसी स्थिति है किंतु तो? सारे के सारे क्रिया का निषेध एक ही से हो जाता है कि शिक्षा जन्म ही नहीं होगा वह अस्थिक्रिया भी नहीं लगे वर्धते भी नहीं विपरिणमते भी नहीं हाँ अपक्षीयते भी नहीं बिनश्यति भी नहीं सड़भाविकार से रहित हो जाता है क्या थे? इसलिए अजह कहने से कोई भाव विकार सड़भाव विकार का निषेध हो जाएगा ये बोलना चाह रहे हैं सर्वभाविक जितने भी भाव विकार हैं माने जायते अस्थि बर्गते विपरिण मते अपीयते विनश्यति जो सड़भाविकार बोलते हैं वो प्रथम विकार को निषेध कर देने पर सारे हो जाएगी जो पैदा ही नहीं होगा तो अस्थि करके बोला नहीं जाएगा वो बढ़ेगा भी नहीं विपरीत भी नहीं होगा अब, अब छीण भी नहीं होगा नाश भी नहीं होगा तो पैदा ही नहीं हुआ इसलिए यहां अजह करके सभी भाव विकारों का निषेध कर दिया सर्वभाविकार नाम जनिमूल जन्म मूलक ही तो है उत्पत्ति मूलक ही सब भाव विकार लगते हैं इसलिए तत्प्रतिषेध है ना यहां पर जनी क्रिया का प्रतिषेध कर दिया उत्पत्ति क्रिया ही नहीं आत्मा की अजह करके बोल दिया श्रुति ने इसलिए सर्वे प्रतिषिधा भवन सबके सब भाव विकार प्रतिषिध हो जाते हैं निषेध हो जाते हैं सब अजो अतो बाहर भीतर सर्वत्र व्यापक है इसलिए ऐसा जो व्यापक होगा उसको भय नहीं होता अतो अजर जरा अवस्था नहीं आएगी व्यापक की परिचिन की जरा अवस्था आती है अजर है अमृत है वही अमर है और अक्षर है वही और ध्रुव है स्थिर है और अभय अभयूप अविद्या उपेदृष्टीनाद्याशा देह भेदेशु स प्राण स मना सेव प्रत्यवभाष तलमलावत इव आकाशम तथा तो स्वतःमा दृष्टीना विद्यम क्रियाशक्तिदवाशल वायु असाव वायुश्म असो प्राण देखो जो अविद्यादि दोष वाले व्यक्ति हैं मान अज्ञान से ग्रसित है जो व्यक्ति ऐसी स्थिति में है उनको प्राण वाला दिखाई पड़ता है आत्मा मन वाला दिखाई पड़ता है इंद्रिय वाला दिखाई पड़ता है विषय भोगी दिखाई देता है आत्मा के बारे में ऐसा है यही बोलते यद्यपि देहादि उपाधि भेद दृष्टि जो देहादी उपाधि को भेद दृष्टि से देख रहे हैं माने देहभेद से आत्मभेद मानने वाले जो लोग हैं उपाधि को देकर आत्मा भिन्न है ऐसा जो मानते हैं ऐसे जो लोग हैं यद्यपि देहादि उपाधि भेद दृष्टि नाम जो देहादि उपाधि भेद दृष्टि वाले लोग हैं उनका अविद्या अविद्यावसात अज्ञान के कारण से मान देहात्मा बुद्धि है जिन लोगों की तो उनको क्या है सब प्राण प्रान के सहित दिखाई पड़ता है आत्मा उन लोगों के अज्ञानियों को मन के सहित दिखाई देता है स मना मन सहित ऐसा लगता है सन्द्रिय इंद्रिय के सहित है आत्मा ऐसा लगता है सब इसे विषय भोगी है ऐसा लगता है एवं प्रति अभिभाषित है उनको ऐसे भाषित होता है आत्मा देहात्म बुद्धि वालों का तल इव आकाशम जैसे आकाश में कल्पना कर देते हैं लोग उसी प्रकार आत्मा में कल्पना कर देते हैं ये देह प्राण वाला है मन वाला है इंद्रिय वाला है विषय भोगने वाला है ऐसे कल्पना करते हैं जिनको देहात्म बुद्धि है ऐसे लोगों की कल्पना होती कैसे जैसे, जैसे आकाश में तल और मल की कल्पना की जाती है आकाश में ना तल रहता है ना मल रहता है तल माने होता है कटहाकार कड़ाई जैसा उल्टी कड़ाई जैसी हम जहां बैठे हैं ये ऊंचाई दिखाई देता है और चारों तरफ से ढीचा दिखाई पड़ता है गोलाई में आकाश उल्टी कड़ाई के समान हमें दिखाई पड़ता है तो आकाश माने खोखला पाना में कहीं ऐसा ऐसे छत जैसा होगा संभव अज्ञान के कारण ऐसा दिखता है भ्रांति से और दूसरा बल नीला नीला दिख रहा है आकाश कैसा नीला नीला है अब यहाँ नीला नहीं है जहां नीला दिखाई पड़ रहा है उतने दूरी पर जाए वहां से भी उतने दूरी पर दिखे और दूरता के कारण दूरता दोष से नीलापना दिख रहा है किंतु उसको सत्य मान के चलते हैं जैसे वहां कल्पना होती है आकाश में तल और बल तल माने कटाकार कड़ाई जैसा दिखना उल्टी कड़ाई जैसे और मल का अर्थ गीलापना कालापना जो दिख रहा है ये कल्पना है ठीक इसी प्रकार देहात्म बुद्धि वालों ये सारी कल्पना करते हैं ये प्राण वाला है मन वाला है इंद्रिय वाला है विषय वाला है ऐसा कल्पना करते हैं यद्यपि ऐसा है तथापि फिर भी, भी स्वतः परमार्थ स्वतः तो कैसा है ये परमार्थ दृष्टि नाम जो परमार्थ दृष्टि वाले है वास्तविक दृष्टि वाले लोग है विचार दृष्टि वाले व्यवहार दृष्टि वाले ने विचार दृष्टि वाले जो होंगे आत्मा के बारे में जो विशेषज्ञ लोग हैं, परमार्थ दृष्टि नाम, जिनको देह देह दृष्टि नहीं है परमार्थ दृष्टि है आत्मा दृष्टि वाले लोग हैं आत्मा के स्वरूप को समझने वाले लोग हैं उनकी दृष्टि में अब प्राण प्राण रहता है क्यों आत्मा को जब देखते हैं सृष्टि के पहले काल में जब देखते हैं आत्मा तो उस काल में प्राण अगर आत्मा प्राण के सहित हो तो वहां भी प्राण सहित होना चाहिए सृष्टि से पूर्व पूर्वावस्था में तो आत्मा है अब तो परमार्थ दृष्टि नाम अप्राण परमार्थ दृष्टि वालों के लिए अप्राण है आत्मा प्राण रहित है प्राण नहीं आत्मा में क्रिया शक्ति भेदभा प्राण मान क्या चीज है जो क्रियाशक्ति विशिष्ट है अंतकरण में दो शक्तियां हैं ज्ञान शक्ति और क्रियाशक्ति पांच ज्ञान इंद्रिया मन बुद्धि ये ज्ञान शक्ति वाले हैं और पांच कर्मेन्द्रिया पंच प्राण ये शक्ति वाले हैं तो यहां प्राण का अर्थ यह क्रियाशक्ति भेदवान शक्ति क्रिया विशेष वाला जो प्राण है प्राण है यहाँ चलनात्मको वायु ये चलन चेष्टा करने वाला वायु को प्राण कहा है शरीर के भीतर जो चलनात्मक कहीं चलता रहता है नीचे ऊपर करता है उसका नाम प्राण है ऐसा वायु यशम नहीं असौ अप्राण परमार्थ दृष्टि वाले में तो वायु यह नहीं है विद्यमान है दिखाई पड़ता है उसी प्रकार मन से भी रहित दिखाई पड़ता है वह तो भेद दृष्टि वालों का है शरीर बुद्धि वालों का आत्मा मन सहित है करके लगता है शरीर मन सहित है वो आत्मा माने शरीर मन सहित मानते हैं किन्तु परमाथ दृष्टि वालों के मन सहित भी आत्मा नहीं दिखता एक तथा अमन अनेक ज्ञान शक्ति भेदवत संकल्पादि आत्मगम वो भी अनेक रूप होता है मन का ज्ञान शक्ति वाला है पांच ज्ञान इंद्रिया मन बुद्धि पिला करके कहा गया है यहां मन शब्द से लिया गया है अनेक जो ज्ञान शक्तियां हैं नाना प्रकार के वस्तु को जानने की शक्ति ऐसे विशेष वाला जो संकल्पादि स्वरूप है जिसका जिस मन का वो नहीं है मनोपी अविद्यमान जिसमें जिस मन भी नहीं है ऐसा है आत्मा सो so, अयम अमना उस आत्मा को अमाना करके बोला अप्राणो ही अमनाशी और इसलिए अप्राणो हमना शुभ्र ऐसा कहा मंत्र में वो प्राण रहित है मन रहित है माने ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति दोनों नहीं है उसमें मैंने कर्म इंद्रिया भी नहीं है प्राण भी नहीं है मन ज्ञान इंद्रिया भी नहीं मन बुद्धि भी नहीं है में वास्तव वास्तविक स्थिति शरीर को लेकर के कल्पना होती है प्राणादिश यहां पर अप्राण शब्द से प्राणादि वायु भेद पांचों को लेना प्राण व्यान समान उदान जो पांच प्रकार से भिन्न भिन्न जगह पर बैठ के काम कर रहे हैं पांचों और कर्मेन्द्रिया और कर्म इंद्रियों को भी लेना और तद तो विषय और विषयों को उनका जो कर्म इंद्रों का विषय है ग्रहण करना आदि आदान प्रदान करना आदि लेन देन करना चलना ये कर्म इंद्रों का जो बोलना आदि का है ये सब ग्रहण करना है अप्राण शब्द के द्वारा और अमाना शब्द से क्या लेना है बुद्धि और मन को एक करके बोला है अमान शब्द मन बुद्धि एक ही मिला करके बोला बुद्धि मनसी बुद्धि और मन दो हो जाएंगे और बुद्ध इंद्रिया ही विषय आस्त ज्ञान इंद्रिया और उनके विषय शब्द स्पर्श रूप रब को यहां अमान शब्द से लेना माने सारे विषय भी प्रतिषिध हो जाएंगे निषेध हो जाएगा अमान शब्द के द्वारा और अप्राण शब्द के द्वारा कर्मेंद्रिया कर्मेंद्रियों का विषय प्राण प्राण का विषय ज्ञान इंद्रिया और ज्ञान का विषय मन आदि मन आदि का विषय सब निषेद हो जाएगा कोई नहीं वहां ये आत्मा ऐसा है ऐसा बताया कहते हैं तथा सेंतरे अन्य श्रुति में कहा वृद्धारण कहा आत्मा वास्तव में कोई प्राण वाला चलने वाला फिरने वाला खाने वाला नहीं है जैसा जैसा माने वास्तव में ध्यान करने वाला चिंतन करने वाला जैसा लगता है चिंतन करने वाला दूसरा है कौन मन मन के साथ में तारात्म के कारण वो मन का धर्म या आरोप करके बोला जाता है कि ध्यान करता है आत्मा वास्तव में आत्मा ध्यान नहीं करता ध्यान करने वाला मन है चिंतन करने वाला मन होता है वो मन के धर्म आरोप होता है जैसे लोहा में जलाने का धर्म आरोप उष्णता के दगृत्व का आरोप करते हैं अग्नि के साथ संपर्क होने पर वो लोहे का धर्म नहीं है वो अग्नि का है ठीक इसी मन के धर्म जो चिंतन करने की शक्ति है वो आत्मा में आरोप करके कोई एकता हो रखी अज्ञान के कारण तादाद में है माना जाता है वास्तव में वो ध्यायती व ध्यान करता जैसा वृद्धारण सु बोलती है लेलायती वी व चलता हुआ सा लगता है चलने वाला शरीर होता है और शरीर के साथ तादाद में के कारण में कारण आत्मा को चलने वाला मानते हैं वास्तव में आत्मा चलता नहीं विभू व्यापक में कोई चलना बनता है नहीं बनता आकाश चल के जाएगा कहीं क्यों व्यापक है व्यापक में गमन क्रिया नहीं हो सकती तो आत्मा में गमन क्रिया संभव नहीं फिर भी गमन क्रिया जैसा भान होता है कैसा होता है गमन करने वाला शरीर उसके साथ है तादात्म्य होने के कारण शरीर के गमन क्रिया को आत्मा में आरोप करके लोग बोलते हैं गच्छति। ऐसा बोलते हैं वास्तव में संभव नहीं जैसे आकाश में चलना संभव नहीं क्योंकि चलना जैसा लगता है आकाश को कहा लगता है जब हमने घट बना दिया है घट को रखा हुआ है घट के भीतर आकाश है बाहर भी आकाश है और घट को जब हम यहां से वहां ले जाएंगे तो घट के भीतर वाला आकाश गया कि रहा गया जैसा लगता है वास्तव में आकाश ना जाता नहीं क्यों वो पहले से विद्यमान है वहां खाली हो जाता क्या आकाश जाकर के कुछ और हो जाता है नहीं होता जाता नहीं जा, गया जैसा लगता है उपाधि की क्रिया उपहित में आरोपित हो जाता है ठीक इसी प्रकार यहां एक कहा तथा श्रुत्यन्तर वृद्धारण का ध्यायति अध्याय लीलाय कहामातम ऐसा स्वरूप है का। आत्मा का जो मंत्र में दर्शाया गया दिव्यो मूर्ता पुरुषा सबाया अप्राणो है प्रतिषिध उपाधि द्व दोनों प्रकार के उपाधियों को प्रतिषेध कर दिया गया मान ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति वाला जो प्राण अप्राण अमना करके दोनों उपाधियों को निषेध कर दिया माने मन से लेना है ज्ञान इंद्रिया मन बुद्धि उनका विषय और प्राण से लेना है पांच कर्म इंद्रिया पंच प्राण उनका जो विषय सब लेना है तो दोनों उपाधि जिसका खंडन निषेध कर दिया अप्राण आमाना करके दो के द्वारा निषेध कर देने पर ऐसा जो आत्मा है तस्मात शुभ्र शुद्ध तो जब दोनों उपाधि से रहित हो जाता है आत्मा तब क्या होगा शुभ्रो शुभ्र कहा जाता शुप्र शुप्र है शुभ्र माने शुद्ध है शुद्ध है वो तो उपाधि के धर्म लगा करके अशुद्ध कर दिया गया था उपाधि को धर्म को हटाया विचार से हटाया तो आत्मा शुद्ध दिखाई पड़ता है शुद्ध शुभ्र का अर्थ शुद्ध कहा अतो जब शुद्ध है तो अक्षर आप परत पर अब मंत्र का अंतिमा अर्थ करते हैं कार्य वर्ग की अपेक्षा प्रकृति कारण है वो अक्षर है अविनाशी है कारण की अभी ज्यादा होती है घट फूटने पर भी मिट्टी नष्ट तो नहीं होती आयु ज्यादा होती है इसलिए अक्षर शब्द का प्रयोग प्रकृति के लिए भी प्रयोग होता है अक्षरा पंचमी जो अक्षरात है प्रकृति को प्रयोग किया है ये कहना चाहते हैं तो अक्षरा नाम रूप बीज उपादि लक्षित स्वरूपात अक्षर शब्द का तत्व जो नाम रूप का बीज है नाम रूप का बीज अवस्था बीजावस्था प्रकृति जगत माने नाम रूप को जगत बोलते हैं प्रकृति में जब नाम रूप लग जाता है आकृति आ जाती है वो तो अव्याकृत अवस्था है जब व्याकृत अवस्था होना हो है उसमें नाम और रूप तो लग जाता है अक्षरात्मा और नाम यही जगत रूप बीज उपाधि लक्षित स्वरूप नाम रूप बीज से जो उपाधि है नाम रूप बीज उसके द्वारा लक्षित होने वाला जो स्वरूप है क्योंकि प्रकृति को कोई देख नहीं सकता प्रकृति न्मेय पदार्थ है अनुमान का विषय है जब कार्य है तो कारण जरूर है मानना पड़ेगा जब बाढ़ आ गया यहां मानना पड़ेगा ऊपर बारिश जरूर हुई जब कार्य हो रहा है तो कारण को मानना पड़ता है तो जगद्रुपी कार्य है तो कारण मानना पड़ता है अनुमेय पदार्थ है प्रकृति सामने नहीं होती है उसके कार्य ही सामने होते हैं हमारे सामने सामने होते हैं इसलिए कहा नाम जो बीज उपाधि स्वरूपात नाम रूप के बीज रूपी उपाधि उपाधि के द्वारा लक्षित स्वरूप वाली जो है अक्षर सर्व कार्य कारण उपलक्ष बीजेपू कार्य कारण भाव जो संसार में दो पदार्थ दो प्रकार के पदार्थ हैं मिट्टी कारण है घटकारी है ऐसे ऐसे चलता रहेगा कार्यकार दिखाई पड़ते हैं सबके बीज रूप है वो जितने भी कार्य कार्यकारण भाव में विभुक्त जो संसार है उसका बीज रूप है एक कहा है सर्व कार्य कारण बीजत्व संपूर्ण कार्य भाव में जो जगत दिखता दिखाई पड़ता उसका बीज रूप में है वो प्रकृति जगत के बीजत्व उपलक्षमाणत् उपलक्षित होने वाले जो प्र, ये प्रकृति है परम उससे भी पर है तथा उपाधि लक्षणम क्योंकि वो जग कार्य की अपेक्षा उपाधि जो है वो पर है ख्यम अक्षरम जो अव्याकृत नाम का अक्षर है मानी प्रकृति है वो पर है कार्य के अपेक्षा पर है सर्विकारे संपूर्ण कार्य वर्ग की अपेक्षा पर मानी श्रेष्ठ है वो कार्यवर्ग के की अपेक्षा कारण प्रकृति श्रेष्ठ है अक्षरात परत अक्षरा प्रकृति उससे भी पर है मानी श्रेष्ठ आत्मा तो कहना चाहते हैं विकारे तस्मात परत अक्षरा कार्यवर्ग अपेक्षा श्रेष्ठ जो अक्षर है प्रकृति है उससे भी पर है कौन ये जो आत्मा निरुपाधि का जिसमें कोई उपाधि नहीं ऐसा जो आत्मा है उपाधि रहित आत्मा ऐसा नहीं पुरुष पुरुष माने व्यापक आत्मा ऐसा है माने ऐसा है। जगत की प्रकृति श्रेष्ठ होती है जगत की अपेक्षा उससे भी श्रेष्ठ है आत्मा ऐसा है। उससे बढ़कर कोई नहीं है ये कहा अक्षरम सब्यवहार सव्यवहार विषय होतम च प्रोतम जिसमें वो जो अभ्याकृत प्रकृति है ओतप्रोत है जैसे शक्तिमान में शक्ति ओतप्रोत है शक्तिमान में किस देश में शक्ति रहेगी पूरे में रहेगी उसी प्रकार ओतप्रोतपान है धागा ये कपड़े को ओतप्रोत बोलते हैं जैसे तंतु ओतप्रोत है कुछ हमने तेरसा धागा डाला है कुछ आड़े धागा डाला है टेढ़ा और तेरसा सीधा और तेरसा दो डाल करके कपड़ा बनाया गया तो धागा तो है तो यहां पर तंतु मैं कपड़ा ओतप्रोत है कपड़ा कहाँ है ओतप्रोत है तंतु में कारण इसी प्रकार वो जो शक्ति है जगत को बीज प्रकृति जिसको बोलते हैं जिसमें ओतप्रोत है माना जिस चेतन में, में आश्रित है वही तत्व तो होता है ये निर्पाधिक आत्मा ये कहाम अक्षर जिस आत्मा में यशमिन आत्मनी जिस आत्मा में जिस निर्बाधिक आत्मा में तद आकाश आकाशाक्ष्यम अक्षर जिसको आकाश शब्द से कहा है प्रकृति को भी आकाश शब्द से कहा जगह जगह ऐसी स्थिति है। आकाश नामक अक्षर सब व्यवहार विषय सारे व्यवहार का जो विषय है शब्द व्यवहार का विषय है प्रकृति शब्द व्यवहार और अर्थ व्यवहार जगत का व्यवहार का विषय है वह वो ओतमच प्रोतमच ओत प्रोत है उस जिसमें है ऐसा आत्मा है कहा टिप्पणी दो और तीन दी नहीं एक और दो अभ्याकृताख्यम इत्यथ है आकाशाख्यम का अर्थ है अभ्याकृत नामक प्रकृति है वो जिस आत्मा में भूत प्रोत है दो नंबर में सब व्यवहारम व्यवहार शब्द नाम व्यवहार शब्द का अर्थ है नाम जगत में दो है ना नाम और रूप नाम ना शब्दात्मकत्व विषय रूपम यहाँ पर भाष्य में जो पंक्ति थी सव्यवहार विषय रूपम व्यवहार और विषय दो दिया व्यवहार शब्द का करता नाम और विषय शब्द करता रूप नाम रूपात्मक जो प्रकृति है यह अर्थ है ये टिप्पणी कार्य तथा नाम रूपात्मक कार्य सहित यह अर्था है माने नाम रूपात्मक कार्य सहित प्रकृति जिस आत्मा में है आश्रित है आत्मा में आश्रित हुए बिना प्रकृति जगत बना नहीं सकती गीता नव अध्याय में प्रश्न बोल दिया वयाध्यक्षण प्रकृति शुते सचरा चरम हेतु नारायण कौन दे जगत भी परिवर्त है अध्याय में ऐसा आया मेरी अध्यक्षता में ही प्रकृति काम करेगी आप समझें शरीर काम करता है हम यही देखें हमारे हाथ काम कर रहा है जो शरीर काम कर रहा है चेतन में आश्रित हुई काम नहीं कर मृत शरीर काम नहीं कर सकता क्रिया जड़ में होती है किंतु चेतन में आश्रित होने पर क्रिया होती है माया दक्षिण प्रकृतिश्वित जगत बनाने वाली प्रकृति है मैं नहीं बनाता हूं किंतु आश्रित मेरे में आश्रित होकर काम करती है ये, ये है। ऐसा भगवान बोलते हैं है गीताजी नवपाध्याय क्योंकि चेतन में आश्रित हुई बिना जड़ विक्रिया होने नहीं सकती है क्रिया जड़ में होती है किंतु चेतन में आश्रित होना पड़ता है उसको तब क्रिया कर सकती है प्रकृति नहीं तो नहीं कर सकती ये यहां कहा <coughs> आगे भाषा में कहते हैं कथम पुनः अप्राणाधि ते प्रश्न उठता है कि वो आत्मा को अप्राणो है मनाशुभ्र कैसे बोल दिया प्राण नहीं मन नहीं ऐसा कैसे बोल दिया अप्राणाधिमान कैसे बोल दिया प्राणादिहित कैसे बोल दिया उस आत्मा को एक शंका आ गई तो उसके उत्तर में कहा जाता है उच्यते उत्तर दिया जाता है कहा जाता है क्या कहा जाता है यदि ही प्राणादय प्रागुत्पत्ति पुरुष स्वेट आत्मा सन्ती यदि उत्पत्ति के पहले प्राणादि अपने उत्पत्ति के पहले जैसे आत्मा पहले से विद्यमान है उस प्रकार स्व उत्पत्ति के पहले अपने उत्पत्ति के पहले प्राणादि यदि हों अपने उत्पत्ति के पहले से ही हो प्राण होते ही नहीं होते अपने उत्पत्ति के पहले यदि हों तो उस स्थिति में आत्मा को प्राणादिवान कहा जाता मान उत्पत्ति से पहले भी हो तो किन्तु उत्पत्ति से पहले नहीं इसलिए प्राणाधिमान आत्मा नहीं है सीधी बात है यही उत्तर दे रहे हैं यदि ही प्राणादया यदि जो प्राणादी हैं चाहे सूक्ष्म शरीर चाहे ज्ञा, ज्ञान क्रिया क्रियात्मिका हो चाहे ज्ञान ज्ञानात्मक हो दोनों प्रकार के हैं कोई भी सूक्ष्म शरीर हो हमारे पास यदि पहले से हो क्योंकि प्राणों हमना शुभ्रह करके दोनों का निषेध किया है ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति दोनों का निषेद किया है तो यदि ही प्राणादय प्राग उत्पत्ति अब स्व उत्पत्ति के पहले अपनी उत्पत्ति के पहले उत्पत्ति है पुरुष स्वये नत्मा सन्ती जैसे पुरुष आत्मा पहले से विद्वान है उस प्रकार अपने उत्पत्ति के पहले ये विद्वान होते भी प्राणादि तब स्थिति में तथा पुरुष से प्राणादि न प्राणादिवत तब प्राणादि के विद्यमान होने से विद्यमान होना था किंतु भवे न तो ते प्राणादय प्राग उत्पत्ति स्वेना आत्मा संधि तो ये प्राणादि अपने उत्पत्ति के पहले है ही नहीं तो फिर उस काल में कैसे प्राणाधिमान आत्मा कहे जाएंगे आत्मा तो पहले से ही मौजूद है आत्मा को प्राणाधिमान कहना बनता नहीं यही कहा अतः अप्राणादिमान पर पुरुष है इसलिए जो पर पुरुष है आत्मा है वह सर्वश्रेष्ठ जो आत्मा है वह प्राणाधिमान नहीं है अप्राणादिमान अप्राणाधिमान है वो कहा यथा अनुत्पन्न पुत्रे अपुत्रो देवदत्ता जैसे पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ किसी का पुत्र नहीं है किसी देवदत्त क्या बोलेंगे उसको अपुत्र बोलते हैं क्या बोलते हैं अपुत्र बोलते हैं इसी प्रकार सपुत्र कौन बोलेगा अपुत्र बोलते हैं उसको इसी प्रकार प्राणादि है प्राणादि के उत्पत्ति के पहले तो अभाव है प्राण का किन्तु आत्मा है तो प्राणादि नहीं कर सकते आत्मा को एक टीका से देखे देहादि देहापेक्ष आंतरम से प्रसिद्धम क्या देह को लेकर के बाहर और भीतर कहा जाता है शरीर में ये शरीर के ये चमड़ी से बाहर बाहर हो गया भीतर वाले को भीतर बोला जाता है देह की अपेक्षा करके इसको दीवार को लेकर बाहर भीतर हम बोलते हैं जैसे मकान का दीवार है वैसे शरीर का दीवार है इसको लेकर के बाहर भीतर बोलते हैं देहापेक्षा आए शरीर के अपेक्षा करके यदि बाह्यम आंतरम से प्रसिद्ध हम बाह्य और आंतर मानी बाहर भीतर की प्रसिद्धि है बाहर भीतर बोला जाता है शरीर के अपेक्षा करके शरीर के भीतर जो पड़े हैं उसको भीतर बोलेंगे बाहर पड़े जो बाहर बोलेंगे अच्छा तेरह तत तत्तादात में तत्ष्ठान ते ऐसा वो शरीर के साथ में जो रहता है ये थोड़ा जा क्या कहा तो देहा देहापेक्षा या बाह्य में अंतर अंत प्रसिद्ध देह की अपेक्षा करके बाहर भीतर की प्रसिद्धि है तत्ताधिष्ठान तत उस शरीर के साथ में रहता है शरीर के सहित रहता हो अथवा उसमें तादाद में करके रहता हो उसको कहेंगे बाहर और भीतर वाला ऐसा बोला जाएगा शरीर के साथ रहने वाला तादात में करके बैठने वाले को बाहर भीतर कहा जा सकता है किंतु अतएव सर्वात्म बाहर भीतर नहीं कहा जाएगा अतएव सर्वात्म सर्वात्म रूप होने से सर्वरूप है आत्मा सभी उसी में कल्पित है सर्वात्म व्यतिरिक्त निमित्ताभाव अजय उसे अतिरिक्त कोई निमित्त नहीं है इसलिए अजय कहा गया आत्मा को अजय इसलिए बोला गया उससे कोई निमित्त है ही नहीं उसका निमित्त नहीं है ये कहा जायते अस्थि बर्दते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यती ये भाव विकाराणाम जो सवभाव विकार है जो भी पैदा होते हैं पांच और लगेंगे उसमें जब पैदा होगा पहले जायते उसके बाद तो अस्थि है बोलने लग जाते हैं देवदत्त के घर में पुत्र पैदा होगा तो जायते हो गए पैदा होने के बाद देवदत्त से पुत्रो अस्थि ऐसा बोलने लग जाएंगे इत्यादि फिर एक सीमा तक बढ़ता है हर पदार्थ बर्धते क्रिया लग जाती है एक सीमा होने के बाद फिर विपरीत होना शुरू हो जाता है विपरीत हर पदार्थों की स्थिति है उसके बाद अपीत क्षीण होने लग जाता है फिर आगे बिना विनश्य नष्ट हो जाता है सारे संसार के स्वरूप ही ऐसा ही संसार होता तो जायते अस्थि बर्दते विपरी अपीयते विनस्ते भाव विकार ये जो तो भाव विकार हैं मान जनिमत पदार्थों का छह भाव विकार लगा हुआ था है पहले पैदा होना उसके बाद अस्तित्व तो क्रिया प्राप्त करना फिर कुछ काल तक बढ़ना फिर उसके बाद में विपरीत होने लग जाना फिर क्षीण होने लग जाना फिर नष्ट हो जाना सबकी स्थिति यही है भाव का निषेध करने बाद तात्पर्य सबके सबका निषेध में एक ही से निषेध हो गया क्या अजय बोल देख पैदा ही नहीं होगा तो अस्तिक्रिया भी नहीं लगेगी गई अस्तिक्रिया नहीं लगी वर्धते क्रिया भी नहीं और विपरीतमते भी नहीं अपक्षीय जब पैदा ही नहीं होगा तो पांच आगे आने वाले कहा से आएंगे एक ही से सबका निषेध हो गया समझ रहा है यहाँ अजय शब्द करते समझ रहा है कहा इसलिए भाष्य में कहा था सर्व भाव विकाराणाम जन मूलत्व सारे भाव विकार जितने जन्म मूलक है उत्पत्ति मूलक है तो जब उत्पत्ति का ही निषेध कर दिया अज शब्द के द्वारा तो सब के सब निषेद हो गया एक कहा आगे ठीक है कहते हैं जीवा नाम प्राणाधिमत्वा तब ता तदात्मत्व ब्रह्मणों पर प्राणाधिमत्व प्राप्त हम त्रव्य जीवों को देखा प्राणाधिमान कहते जीव प्राण धारण धातु है जीव शब्द करता है प्राण धारण करने वाले को जीव कहती है जीव का अर्थ यही है जीव प्राण धारण है तो जीवा नाम प्राण प्राणाधिमान जीवों के जो होता है प्राण भी होता है मन भी होता है इसके पास अब जीव और ब्रह्म की एकता बता रही एकता बोलने पर ब्रह्म भी तो प्राण प्राणादिमान होगा जब जीव प्राणाधिमान है और मन वाला है प्राण वाला है जीव हर जीव ऐसा ही सबके पास मन है सबके पास प्राण है तो अजीव के साथ परमात्मा को अवैध दिखाती है तो अभी दिखाते तो वो भी प्राणाधिमान हो ये शंका है जीवा नाम प्राणाधिमत्व जीवों के प्राणाधिमान होने से प्राण वाला मन वाला इंद्रिया वाला विषय वाला होने से तत्मत जीव और ब्रह्म की तादात्म्य यदि है एक है दोनों एक है यदि क्योंकि श्रुति तो ये बोलती है बार बार जीव ब्रह्म ही ये बोलती है तत्तात्म ब्रह्मों की प्राणाधिमत ब्रह्म में भी तो धर्म आ जाएगा निवरते थी इसलिए उसकी निवृत्ति करती है भाष्यकार करते क्या यद्यपि करके कहा देहात्म बुद्धि वालों के लिए प्राणाधिमान दिखाई पड़ता है आत्मा देहादि बुद्धि वालों में देहादि बुद्धि जीव रूप में जो देखता है प्राणाधिमान दिखाई पड़ता है किंतु वस्तु दृष्टि से जब देखेगा स्वरूप दृष्टि से उपाधि को हटा देखेगा देहादि को हटा देखता हो तो प्राणाधिमान नहीं हो सकता ये भाष्य में कहा देहादि तो को लेकर के होता है देहादि को हटाकर कर वो वस्तु दृष्टि है वो तो उसने प्राणाधि नहीं होता ये कहा तो अप्राण ही अमाना इत्यादि कहा था अमाना का अर्थ करते हैं मन में अनेक शक्ति वाला जो मन है वो भी नहीं ये कहा था उसका टीका में लिखते हैं स्मृति संशयादि अनेक ज्ञान ज्ञान अनेक प्रकार के ज्ञान होते हैं यथार्थ ज्ञान अयथार्थ ज्ञान स्मृति ज्ञान संशय ज्ञान कई कई ज्ञान, ज्ञान ज्ञान प्रकार प्रकार के के के होते हैं। हैं, तो ये सब मन, मन में होना है। स्मृति अनेक, जो अनेक प्रकार की है, चार टिप्पणी। इति अनुकूलोत्तम सप्तमी ज्ञानेशु में जो सप्तमी है वो अनुकूल उसका अर्थ अनुकूल है तथा ज्ञान अनुकूल शक्ति आगे शक्ति के साधन में होगा मृति संशय संशयादि अनेक ज्ञान ज्ञान ज्ञान अनुकूल शक्ति विशेष ज्ञानी अनुकूल शक्ति विशेष अर्थ होगा शक्ति विशेष हो अस्तित्व मन में ऐसा है इसलिए मन को कहा भाष्य में था कि अनेक ज्ञान शक्ति भेदवत संकल्प आदि आत्मक में ऐसे भाष्य में था अनेक ज्ञान शक्ति वाला ऐसा करके भाष्य में लिखा हुआ था उसी का अर्थ कर रहे हैं तो अश्य अस्थिति ऐसे इसका मन कहा है अस्य माने मनसा इस मन का ऐसा है तथोक्तम इसलिए क्या कहा अनेक ज्ञान सत्य भेदवत सर्व संकल्प अध्यात्मक मनोपी अविद्यमानी इत्यादि भाषी वो है उसका अर्थ किया आगे टीका नाम रूपयीज ब्रह्मा माने प्रकृति क्या है नाम रूप की बीज अवस्था ब्रह्मा माने प्रकृति है शब्द का अर्थ देखिये कई जगह ध्यान दे रहा है ब्रह्म माने कभी कभी तो ब्राह्मण जाति को ब्रह्म कहा जाता है जाति को लेकर कभी कभी सगुण ब्रह्म को कहा जाता है कभी कभी माया को भी ब्रह्म शब्द से कहा जाता है गीता के चतुर्दश्या होगा मम योनि महद ब्रह्म तस्विन गर्भम तथा मेहम ऐसा आता है मेरे जगत बनाने के कारण क्या कारण क्या है मेरे जगत बनाने के लिए माया है ये ब्रह्म है ब्रह्म कारण है कहते हैं भगवान ब्रह्म मने माया प्रकृति महत्व महत्व रूप ब्रह्म महत ब्रह्मा, कौन सा ब्रह्म जिसको महात बोलते हैं गर्भधारण करता हूं मैंने संबंध हो जाता है मेरे सहनिध्य में काम कर सकती हो यह गर्भधारण का अर्थ होता है इत्यादि तो ब्रह्म शब्द का अर्थ यहां लेना है प्रकृति नाम रूप और बीजम ब्रह्म जो नाम रूप का बीज है आगे जाके नाम रूप लगना है ये संसार बनना है प्रकृति के द्वारा तो बीज अवस्था को कहा ब्रह्म शब्द कहा ऐसा जो ब्रह्म है तस्य उपाधि तया वो उपाधि है पर ब्रह्म की शुद्ध आत्मा की उपाधि वही प्रकृति है तस्य उपाधि तया वो ब्रह्म उपाधि होने से लक्षित उसके द्वारा लक्षित जो होगा शुद्ध हो, होगा शुद्ध हो, हो कारण तो अनुपत्या शुद्ध में कारण हो कारण तो धर्म आएगा ही नहीं जब भी कारण शब्द आएगा तो विशिष्ट में माया विशिष्ट बोलते हैं सबल ब्रह्म बोलते हैं ईश्वर बोलते हैं वही जगत का कारण बनता है कारण तो गमी दम, उसके द्वारा ज्ञात होने वाला स्वरूप अमश्य इसका स्वरूप ऐसा इसलिए भाष्य में इसका सर्व कार्य कारण बीजत्व उपलक्ष्य मणत्वात्म इत्यादि कहा था तस्माद उपाधि रूपा तद विशिष्ट रूपा विशिष्ट रूपाच उपाधि रूप से भी अलग है वो आत्मा प्रकृति से और उपाधि विशिष्ट जो ईश्वर होगा जिसको ईश्वर बोलते हैं सविशेष ब्रह्म बोलते हैं उससे भी भिन्न है वो परत पर है अक्षरा पर संबंध जो सबसे पर अक्षर है माने उससे भी पर है वो परमात्मा आत्मा श्रेष्ठ है ऐसा है ये कहा कथम माया तत्व अक्षरस्य अक्षर से महा जो माया तत्व है वो अक्षर है जगत के अपेक्षा अक्षर है माया तत्व अविनाश कारण है उसके अपेक्षा कैसे पर गया कैसे पर होगा परमात्मा यही जी ज्ञासा होने पर कहा सर्व कार्य कारण बीजतव्य उपलक्ष्य माण संपूर्ण कार्य कारण क्या बीज से उपलक्षित होने वाला जो आत्मा है बीज कारण जगत उसका कारण माया माया से उपलक्षित होने वाला जो ब्रह्म तो है पर है इत्यादि कार्यम ही अपरम ब्रह्म या कार्य शब्द अपर अपरम प्रसिद्धम कार्य को अपर प्रसिद्ध है कार्य छोटा होता है निकृष्ट होता है उत्कृष्ट में होता कारण की अपेक्षा कार्य ये प्रसिद्ध है लोग में कार्यम भी अपरम प्रसिद्धम कार्य जो होता है अपर होता है निकृष्ट होता है प्रसिद्ध है तत्कार उसके कार्य के कारण उसे गम्यमान होने से माया तत्व परम माया को भी पर शब्द से बोल दिया अक्षरा परत परा जो पर अक्षर है उसे पर इसलिए परमात्मा होगा यौक्तिकाधात अनिर्वाच्य स्वरूप उच्चता भाव अक्षर वो माया को अक्षर क्यों होगा अक्षरा परत माया को भी अक्षर बोल दिया थोड़ा बाद हो जाता है आत्मजात के बाद होता है वो अक्षर कैसे होगा न अक्षर अक्षर अक्षर शब्द ऐसा होना चाहिए तो कैसे होगा यदि युक्ति का बाद हाथ युक्ति से बाद होने से अनिर्वाच्य अनिर्वाच्य कहा जाता है युक्ति के बाद हाथ युक्ति से बाद होता है उसका इसलिए अनिर्वाच्य स्वरूप उच्छेद फिर भी स्वरूप का उच्छेद नहीं होता युक्ति से बात करते हैं जब माया का बाद होगा युक्ति से बात किया जाता है स्वरूप का उच्छेद नहीं होगा विनाश नहीं होता बाद कैसे होगा तो टिप्पणी में दिखाया है पांच नंबर टिप्पणी में कहा है युक्तिका असत्व न तद उभय रूपत्व सवयत्व न निर्भयत्व न तदउय रूपत्व न तद उभय रूपत्व निर्भकत्म असत्यत्व युक्तिकवाद युक्ति युक्ति से बात इसलिए किया जाता है क्यों किया जाता है कहते हैं सत्य न असत्य न तद उभय निर्वय तुम अवश्यता उसको सत्य नहीं कहा जा सकता जगत के जो प्रकृति है और असत भी नहीं कहा जाता कहा जा सकता और सदसत उभय रूप भी नहीं कहा जा सकता विवेक चुड़ामी में लिखा है समना पिशमनात्मकान हो भिन्ना पिभिन्ना विभयात्मकान सांगा पिदंगा विभयात्मकान महल उतार निर्वचन यम आय विवेक चूड़ामी में है तो सदरूप से भी निर्वचन नहीं हो पाता है असद से भी निर्वचन नहीं नहीं कर सकते क्यों असचेत न प्रती है सच्यत न सतो तो सचेत नहीं होना चाहिए किंतु ज्ञान के द्वारा बाधित हो जाता है सत सत्य मान सकते उसको और असत रूप से भी निर्वचन नहीं कर सकते क्यों असत हो तो प्रतीति नहीं होना चाहिए प्रतीति हो रही उसकी उभय रूप सदसत मिला हुआ रूप तो हो ही नहीं सकता सत असत उभय रूप से निर्वचन नहीं हो पाता सदसुप से क्यों सत तो एक ही है त्रिकालावादी तुम सत्य तो कभी भी जिसका भाव न हो वो सत्य है वेदांत में सत्य वही होता है तो माया ऐसी भी नहीं है और असत नहीं कर सकते बद्यापुत्र जैसा भी नहीं है खाली सत्य प्रयोग होता है ऐसा नहीं जिसके इतनी बड़ी सृष्टि फैली हुई है असत भी नहीं कर सकते हैं सत असत वह भी नहीं कर सकते हैं एक दूसरा सावैत्व ना निर्वयित्व ना वो अवय वाली है कि निरवय है यह भी निरूपण करना मुश्किल है माया के बारे में प्रकृति के बारे में उभय रूप से भी मुश्किल है भिन्नत्व है ना अभिन्नत्व है ना, परमात्मा से भिन्न है कि अभिन्न है ये भी निर्णय करना मुश्किल है शक्ति और शक्तिमान के विचार कीजिए हाथ में पांच किलो जल उठाने की शक्ति जो मानते हैं हाथ में शक्ति है जरूर रहने तो उठा नहीं सकता हाँ। या हाथ जब अर्धांग हो जाएगा तो काम नहीं कर सकता इसका मतलब शक्ति इसमें है मानना पड़ेगा क्यों तो वो शक्ति हाथ से भिन्न है कि अभिन्न जरा सिद्ध करके देखे अभिन्न हो तो हाथ ना रहने के बावजूद भी उसको रहना चाहिए शक्तिमान के अभाव काल में भी उसको होना चाहिए भिन्न वस्तु एक नष्ट होने से दूसरा नष्ट हो जाए इस बात नहीं होती है भिन्न वस्तु में गाय मर गई तो भैंस थोड़ी मर है भिन्न हो तो हाँ। और अभिन्न हो तो ष्ठी का प्रयोग नहीं होना चाहिए हाथ की शक्ति ब्रह्म की शक्ति ष्टी का प्रयोग करते हैं ऐसा भी नहीं होना चाहिए एक तरफ षष्टि का संबंध दिखाते हैं संबंध दिखाने पर भिन्न जैसा लगता है भिन्ना भी भिन्ना हो रहा है वहां भिन्न रूप से ब्रह्म से भिन्न रूप से निरूपण भी नहीं किया जा सकता और अभिन्न रूप से भी निर्भर नहीं किया जा सकता उभय रूप से भी नहीं और सावय निर्वय भी नहीं भिन्न भी नहीं इसलिए निर्भक्तुम असक्यम तीनों प्रकार से निरूपण नहीं हो सकता इस तरह से बात करते हैं उसका अनिर्वचनीय कहते है उसको निरुक्त युक्ति भी साधय तुम अशत्यूप अशक्य रूपम स्वरूपम इत्यर्थ ये जो तीन प्रकार की युक्ति बताई उसके बारे में इस तीनों युक्ति से सिद्ध नहीं कर सकते उसको है करके भी नहीं, नहीं है करके भी नहीं इत्यादि रूप से सिद्ध नहीं कर सकते ऐसी स्थिति है यह कहा तदुक्तम गीतायाम स्वरूप का उच्छेद नहीं होता क्योंकि उसको अक्सर से गीता में भगवान ने प्रश्न कहा है कहते हैं गीता में कहा पंचदश अध्याय में क्षर सर्वाणी भूतानी कुटस्थो शे उत्तम पुरुष ये पर लोक में दो पुरुष हैं एक क्षर पुरुष है और एक अक्षर पुरुष है जितने भी विनाशी हैं कार्य वर्ग हैं सब क्षर पुरुष न क्षर सर्वाणी भूतानी भवंती भूतानी जो होने वाले है जितने भी होने वाले हैं वह सब के सब क्षर पुरुष में आते हैं और कूटस्थ क्षर उच्च जो कूटस्थ है कारण है प्रकृति है वो अक्षर शब्द कहा गया है गीता के पंचदश अध्याय और आत्मा के लिए क्या कहा उत्तम पुरुषस्त पर जाहिरता ये क्षर और अक्षर पुरुष से तीसरा पुरुष अलग है उत्तम पुरुष क्या नाम है क्योंकि गीता का पंचदश अध्याय पुरुषोत्तम योग है तो उत्तम पुरुष को लेकर नाम पड़ा है उसका उत्तम पुरुषस्तु अन्य ये दोनों पुरुषों से अन्य है उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष स्तन परमात्मा इतिदार परमात्मा संय दी है विद्वानों ने यो लोक त्रय जो तीनों लोगों में प्रविष्ट होकर के सबको भरण पोषण कर रहा है ऐसा कहा है इत्यादि कहा समय हो गया है यह रखते हैं ओम भद्रं भी रागे कर अत्रं पश्ये भद्रम पश्येम क्षविजग्रा स्थिर स्तुवाम वेब्यशेम देवित जलायु शांति शांति